कार्य में अग्रसर हो सकते हैं यह केवल सत्य ही नहीं कि धार्मिक आदर्श यहां सबसे बड़ा आदर्श है किंतु भारत के लिए कार्य करने का एकमात्र संभाव्य उपाय यही है पहले उस पथ को सृजन किए बिना दूसरे मार्ग से कार्य करने पर उसका फल घातक होगा इसलिए भविष्य के भारत निर्माण का पहला कार्य वह पहला सोपान जिसे युगों के उस महाचल पर खोद बनाना होगा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 हम इन तुच्छ भेदों और विवादों को त्याग दें सचमुच ये झगड़े बिल्कुल वाहियात है हमारे शास्त्र इसकी निंदा करते हैं हमारे पूर्व पुरु पुरुषों ने इनके बहिष्कार का उपदेश दिया है और वे महापुरुषगण जिनके वंशज हम अपने को बताते हैं और जिनका खून हमारी नसों में बह रहा है अपनी संतानों को छोटे छोटे भेदों के लिए झगड़ते हुए देख उनको घोर घृणा की दृष्टि से देखते हैं